ब्लॉक की, की एक, एक और, और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी पैसों का पेड़ भोलू मौज मस्ती में जीने वाला एक लापरवाह लड़का था घर पर मम्मी यदि उसे कोई काम बताती तो किसी न किसी बहाने से वह उनके सामने से गायब हो जाता बस दिन भर मौज मस्ती करना और मम्मी को तंग करना यही उसका काम था हाँ मम्मी से जेब खर्च मांगना वह कभी नहीं भूलता था जब तक मम्मी उसे पैसे न देती वह उनसे नाराज रहता और कोई बात न करता बल्कि अपने कमरे में जाकर नाराज होकर सो जाता उसकी इन हरकतों के कारण मम्मी भी प्रायः उससे बात कम ही करती थी रोज की तरह उस दिन भी भोलू ने मम्मी से पैसे मांगे। मम्मी बोली बेटे मैंने तुम्हें सुबह ही तो पाँच रूपए दिए थे वो कहाँ चले गए वो तो मैंने खर्च कर दिए मम्मी भोलू ने लापरवाही से कहा तो फिर तुम्हें दूसरे पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन भोलू ने पैसे लेने की जिद पकड़ ली कि मुझे तो पैसे चाहिए ही तब मम्मी ने थोड़ा डांटते हुए और थोड़ा समझाते हुए कहा देखो भोलू कोई पेड़ पर तो उगते नहीं है कि जब चाहो तब तोड़ लो तुम्हें सोच समझकर खर्च करना चाहिए भोलू तो अपनी बात पर ही अड़ा रहा कि मुझे तो किसी भी हालत में पैसे चाहिए ही मुझे और कुछ नहीं सुनना है भोलू की जिद को देखते हुए मम्मी ने उस समय इच्छा न होते हुए भी चुपचाप उसके हाथ में पाँच रूपए का नोट रख दिया भोलू पैसे लेकर घर से बाहर निकल गया सामने अमरुद का पेड़ था उसकी डालियों पर ताजे ताजे अमरुद लटक रहे थे भोलू सोचने लगा काश काश अमरुद की तरह यदि पैसों का पेड़ होता तो और उसने पैसों का पेड़ उगाने का निश्चय किया लेकिन क्या पैसों का पेड़ भी उगाया जा सकता है भला उसने कभी पैसों के पेड़ के बारे में नहीं सुना था और न ही किसी के घर पर उसने पैसों का पेड़ ही देखा था इसका अर्थ ये हुआ कि यहां तो संभव ही नहीं है दूसरे ही पल भोलू के मन में विचार आया क्यों संभव नहीं है इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि असंभव हो हो सकता है हो सकता है कि आज तक किसी ने इस बारे में सोचा ही न हो और किसी तरह का, का कोई प्रयत्न भी न किया हो क्यों न इस अच्छे काम की शुरुआत मई ही मैं करूं।, करूं। और, और भोलू ने बगीचे, बगीचे में जाकर वहाँ पर, पर अच्छी, अच्छी गीली, गीली मिट्टी देखकर गड्ढा खोदा और उसमें एक रुपए का सिक्का गड़ा दिया फिर गड्ढे को अच्छी तरह से भर दिया पास के नल से पानी लाकर कर उसमें डाला उसने तय कर लिया कि अब वह रोज उस पर पानी डालेगा और एक दिन पैसों का पेड़ उगाएगा फिर तो उस पेड़ की डालियों पर अमरुद की तरह पैसे लगेंगे। तब मैं उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक तोड़ लूगा बल्कि मम्मी को भी ले जाकर कर दूंगा अब तक मम्मी ने मुझे जितने भी पैसे दिए हैं, मैं उसके दोगुने पैसे उन्हें लौटा दूँगा और इस तरह से भोलू अपनी कल्पना की दुनिया में खो गया अचानक ही दूसरे दिन भोलू को अपनी मम्मी के साथ नानी के घर जाना पड़ा उसकी नानी पास के ही एक गांव में रहती थी गर्मी की छुट्टियां थी सो मम्मी तीन चार दिन के लिए वहां गई थी लेकिन नाना नानी और मौसी मामा की मान मनुहार के कारण इस बार वह कुछ ज्यादा दिन के लिए वहां ठहर गई पंद्रह बीस दिनों बाद जब वे लोग वापस आए तो भोलू को फिर से अपने पैसों का पेड़ याद आया गांव में मस्ती के बीच वह तो अपने पेड़ को भूल ही चुका था लेकिन जैसे ही पेड़ की याद आई वह दौड़ते हुए बगीचे की तरफ गया वहाँ उसने जिस जगह पर एक रूपए का सिक्का गाड़ा था उस जगह को अंदाज से खोज निकाला उसने देखा कि वहाँ पर तो एक बड़ा सा पेड़ उगाया था पेड़ को देखकर भोलू बड़ा खुश हुआ वह दौड़ता हुआ मम्मी के पास आया और चहकते हुए बोला मम्मी मम्मी देखो देखो देखो मैंने ना पैसों का पेड़ उगाया है मम्मी ने उसकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अपने काम में लगी रही जब उसने फिर से जोर देकर अपनी बात कही तो मम्मी ने जवाब दिया पैसों का भी कहीं पेड़ होता है हाँ मम्मी होता है ना? आओ चलो मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ वह मम्मी का हाथ पकड़कर लगभग उन्हें खींचते हुए अपने साथ बगीचे में ले गया वहाँ पर बड़ा सा पेड़ दिखाते हुए बोला ये देखो ये रहा पैसों का पेड़ मम्मी ने देखा उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ क्या पैसों हाँ ये है पैसों का पेड़ मेरा पैसों का पेड़ इसे मैंने उगाया है लेकिन बोलू ये तो नीम का पेड़ है क्या नीम का पेड़ चौंकने की बारी भोलू की थी यदि ये नीम का पेड़ है तो फिर मेरा पैसों का पेड़ कहाँ है मैं नानी के घर गया था तो उसके पहले एक रुपए का सिक्का इसी जगह पर जमीन में गाड़ दिया था उसे मैंने सींचा भी था रोज पानी देता था जब मैं नानी के घर से वापस आया तो इस जगह पर मैंने ये पेड़ देखा नहीं मम्मी ये मेरा पैसों का पेड़ ही है लेकिन बेटा ये पेड़ तो कई सालों से यहीं आरोप है तुमने किसी और जगह आरोप अपना सिक्का गाड़ दिया होगा और फिर उसे समझाते हुए बोली बेटा पैसों का कोई पेड़ नहीं होता है यदि ऐसा संभव होता तो किसी को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होती सभी पैसों का पेड़ उगाते उसे रोज पानी देकर बड़ा करते और फिर अपनी मर्जी के अनुसार पैसे तोड़ लेते पैसे तो मेहनत के बल पर कमाए जाते हैं भोलू। तुम्हारे पापा को ही देखो वे रात दिन मेहनत करते हैं और वह भी सिर्फ इसलिए कि हम तीनों सारी सुख सुविधाओं के साथ खुशी खुशी रह सकें, तुम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सको भोलू को मम्मी की यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी और उसने तय कर लिया कि अब वह पैसों का लालच न करते हुए मेहनत करेगा और सबसे पहली मेहनत उसे पढ़ाई में करनी थी और भूलू किताब लेकर पढ़ने में लग गया अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी पैसों का पेड़ वाचक स्वर भारती परिमल